श्री रामकृष्ण की अंत्यलीला स्वामी प्रभानंद दो शब्द यह ग्रंथ रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन के एक वरिष्ठ सन्यासी श्रीमद स्वामी जी महाराज द्वारा लिखित मूल बंगला ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है ग्रंथ के प्रारंभ में लेखक ने अपने प्राप कथन में ग्रंथ का प्रयोजन तथा इसकी उपयोगिता के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की है इस ग्रंथ की सामग्री मास्टर महाशय की डायरी से उपलब्ध हुई है तथा प्रवीण लेखक ने अनेक समकालीन रचनाओं की सहायता से उपरोक्त ग्रंथ को रोचक बनाने की चेष्टा की है इसमें कहीं कहीं पाठकों को पुनरावृत्ति नजर आ सकती है किंतु भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतिम दिनों के सभी तथ्य उपलब्ध होने में इसकी अनिवार्यता महसूस होती है मूल बंगला ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ है इन दोनों ग्रंथों का हिंदी अनुवाद इस ग्रंथ में समाविष्ट किया है भगवान श्री रामकृष्ण देव का संपूर्ण जीवन अलौकिक और दिव्य है श्री रामकृष्ण वचनामृत के पाठकों को इस ग्रंथ के माध्यम से कुछ नए तथ्य उपलब्ध होंगे तथा भगवान श्री रामकृष्ण की अंतिम दिव्य लीला का कुछ आभास मिलेगा इसमें हमें कोई संदेह नहीं इन प्रामाणिक नूतन तथ्यों को स्वीकार कर भक्त लोग भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन तथा कार्यों से भली भांति परिचित हो तथा अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो यही इस ग्रंथ प्रकाशन का हेतु है मूल बंगला ग्रंथ के अनुवाद का कार्य अजमेर निवासी श्रीमती डॉक्टर नंदिता भार्गव ने किया है हम डॉक्टर भार्गव को इस मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्रीमद स्वामी प्रभानंद जी महाराज जो कि इस ग्रंथ के लेखक हैं उनके भी हम इस प्रकाशन के लिए ऋणी हैं प्रकाशक नागपुर